मुनया साधु पृष्ठो हम भगवत लोक मंगलम यजात्मा सुप्रसिद्ध मुनया साधु पृष्ठो हे ऋषिवरो धन्यवाद मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने जग कल्याण के लिए कृष्ण कथा का प्रश्न किया जो लोग कृष्ण कथा का प्रश्न करते हैं वो भी बड़े महान है जो लोग श्री कृष्ण कथा का, का उत्तर देते हैं वो भी महान है यानी कि जो कृष्ण कथा को कहे वो भी महापुरुष है जो श्री कृष्ण कथा को सुने वो भी महापुरुष है और किसी ने पूछ लिया उधर क्या हो रहा है उसका भी कल्याण है और किसी ने कह दिया अरे उधर कथा हो रही है उसका भी जो सुनाये उसका भी कल्याण जो सुने उसका भी कल्याण जो पूछ रहे उसका भी कल्याण और जो बताए उसका भी कल्याण और कुछ चीजें ऐसी है जो हमें नजर नहीं आती उन सब का भी कृष्ण कथा ऐसी कल्याण हो जाता है इसलिए तो हे ऋषि वरों कहते धन्यवाद आपने कृष्ण कथा का प्रश्न हमसे किया श्रीमद भगवत गीता में कहते हैं भगवान पंद्रह अध्याय के पंद्रह श्लोक में प्रत्येक गीत के हृदय में मौजूद मैं सबके हृदय में कौन हूँ मौजूद हूँ और मुझसे ही समृति ज्ञान और विस्मृति होती है मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ संदेह में सब वेदों को जानने वाला हूँ यहाँ देखे भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में मौजूद हूँ और मुझसे ही ज्ञान होता है किससे ज्ञान होता है मुझसे ही ज्ञान होता है और उसी कृष्ण के बारे में इन ऋषियों ने क्या कर लिया प्रश्न क्या प्रश्न था पहला मानव का कल्याण कैसे हो तो है महाराज जी प्रसन्न होकर ऋषि ऋषिवरों को कहते हैं ऋषि ऋषिवरों मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि मानव का कल्याण कैसे हो समय समयसा परो धर्मो ये तो भक्ति रोक्ष अहेहता सब मनुष्य का कल्याण किसको हो बोले भगवान की भक्ति करते कैसे कल्याण होगा जीवों हो का ऋषियों ने सवाल किया तो नहीं कि मानव का कल्याण कैसे हो मानव का कल्याण होगा भगवान की भक्ति कर दें कौन सी भक्ति बोले अहेतुकी टू की निष्काम और निष्कपट कामना भी नहीं होनी चाहिए और कपट भी नहीं होना चाहिए भक्ति का इससे जीवों का क्या होगा कन्या होना और दूसरा प्रश्न क्या था शास्त्र का निचोड़ क्या है तो दो प्रश्नों का उत्तर एक श्लोक में दे रहे शास्त्र का निचोड़ क्या भगवान की भक्ति जीव का कल्याण भी भगवान की भक्ति से होगा और पूरी पूरी किताबें पढ़ लो अंत में क्या लिखा होगा अरे जिन कथाओं को आपने सुना है जो प्रभु की आपने नीला सुनी है उन भगवान के क्या बन जाओ भक्त बन जाओ आपका क्या हो जाएगा कल्याण हो जाएगा उच्चर तो का निचोड़ भी क्या है भगवान की भक्ति फिर आगे श्री शिव महाराज जी कहते हैं भक्ति का अर्थ क्या है भक्ति का अर्थ होता है भगवान से विवाह हो जाना जाए विवाहित स्त्रियां जो होती है मंगल सूत्र कर धारण करती है तो इसलिए कृष्ण नाम का उपाय क्या, क्या है ये मंगल सूत्र विवाहित हो जाए और विवाह कौन करवाते हैं बच्चे के माँ बाप इसलिए वो माँ बाप कौन है वो है गुरु गुरु उस परमात्मा से जीव का क्या करवाता है विवाह करवाता है वो सदगुरु के मान तो जब विवाह करते हैं तो विवाह के बाद क्या होती है संतान होती है इसी तरह जब जीव भगवान से विवाह करता है तो भगवान की भी दो संताने है होती हैं ज्ञान और महिला वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रियोजित जनत्याशु वैराग्य ज्ञानम क्या यदि हेतु कर्म वासुदेव भगवान से जब जीव विवाह करते हैं तो भगवान की दो संतानें होती हैं उसे कहते ज्ञान और वैराग्य ज्ञान मतलब जानकारी मिलती है और वैराग्य का मतलब क्या है हमारे जीवन में त्याग आता है क्या क्या क्या हमें नशा नहीं करना माँगन नहीं करना जुआ नहीं कहना पर संग नहीं करना इसको कहते वैराग्य यानी कि भक्ति तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं और ना तो ज्ञान है, और ना तो वैराग्य है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी भक्ति बाज क्या है भक्ति आपकी बाई आपने देखा होगा कुछ लोग नवरात्रि में श्रावण मास में कोई कंगी नहीं मार रहा है कोई चप्पल नहीं रहा है, पहुंच नहीं कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा है लेकिन बाद में क्या करेंगे वही अपने धंधों पर लग जाएंगे बोले चिलम तमाकू पार्वती माता भोलेनाथ माता बाद में वही धंधों पर क्या होंगे लग जाएंगे ये भक्ति नहीं बोले भक्ति वो हो जिसमें ज्ञान और वैराग्य है और अगर आपके अंदर ये नहीं आ रहा इसका मतलब आपकी भक्ति बाहर लाइट चली गई हमने सोचा शायद कोई टीएमटी का फोल्ड होगा लेकिन घर से बाहर जाकर देखा सबकी बत्ती आ रही है हमारे घर की बत्ती गाय इसलिए नुख बाहर नहीं हमारे घर में क्योंकि हमारा तो मेन कुछ में गड़बड़ा है। अच्छे बिजली वाले को लाओ जो उस बिजली की लाइन को ठीक कर दे तो बिजली की सप्लाई आगे भी चली जाएगी घर में आगे वो भगवान के पीछे लोग पागल हो गए हैं, दीवाने हो गए मस्ताने हो गए सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ गए ये सारी चीजें हमसे नहीं होनी और वो बत्ती आपके घर में भी आ जाए इस शरीर में भी आ जाए तो इसके लिए कोई अच्छे गुरु के पास चले जाए वो कनेक्शन सही कर देंगे और वो बत्ती यहाँ पर भी आ जाएगी तो सब जगह आ रही हंडिया में दूध पकाया पर दूध खट गया तो हमने कहा दूध खराब लेकिन दूध खराब नहीं था, हमारी हांडी में खटाई लगी और जिस हंडिया में खटाई लगी है उसमें दूध पकने वाला नहीं हंडिया को साफ किया तो हम भी शरीर रूपी हंडिया में खूब धर्म की बात अंदर ले रहे हैं लेकिन बात छठ जा रही है, मिल नहीं रही अंदर नहीं जा रही इसका मतलब आपके शरीर में खटाई लगी है उस खटाई को शुद्धता कर लो वो तो दूध इधर भी पक जाएगा इसलिए कहते चेतो दर्पण मार्जन। अपने शरीर रुकी शरीर रुके मार्जन करो और कैसे मार्जन करेंगे बोले है ना भगवान की कथा भगवान की कथा क्या करती है मार्जन करती है उस शीशे को क्या करती है दर्पण को क्या करती है दर्पण मार्जन दर्पण शरीर रूपी दर्पण इसको साफ करती है जब शरीर की उस शीशे से धूल हटेगी ना, तब आपको चेहरा अपना साफ नजर आएगा इसलिए हमारे शरीर में भी माया रूपी धूल भरा पड़ा है और वो झूल को साफ करने के लिए क्या है बोले भगवान की कथा कथा क्या करती है उस धुल को क्या करती है साफ करती है यहाँ से जाती है वो अंदर साफ करती है इसलिए बोलते हैं एक भागीरथी गंगा और एक भागवती गंगा भागीरथी गंगा के लिए वीजा लेना पड़ेगा जब भारत सरकार आपको वीजा देगी तब जाकर वह डुबकी मार लेकिन ये भागवती गंगा है इसमें मार रहे हो क्या कर रहे हो आप ये स्नान कर रहे हो कैसे बोले कान के द्वारा इसलिए उस दर्पण को क्या करेगी गंदा साफ करेगी जब शीशा साफ हो जाएगा ना तब आपको अपना चेहरा नजर आएगा और जब आपको अपना चेहरा नजर आएगा तब आपको पता लग जाएगा कि मेरे चेहरे पर कहाँ दाग है और कहाँ दाग नहीं है कहाँ साफ है और कहाँ से गंदा आएगा जब ये भाव आ जाए तब आप भक्ति में क्या करने लग जाओगे तरक्की करने लग जाओगे इसे कहते भगवान की आहे आ, देव, की भक्ति वासुदेव जब मतलब भगवान की भक्ति और मस्ती करते हो तो भगवान की दो संतानें होती है जिसे ज्ञान और वही धर्मांत का नोत्ति गति श्रम एवं भक्ति बड़ी बड़ी कर रहे हो पर ना ज्ञान हो ना वैराग्य इसका मतलब आपकी भक्ति मान धर्म का मतलब क्या है बोले धर्मस्या अपवर्गस् तो अर्थ कल्पते धर्म का अर्थ होता है अपवर्ग हमारे हम कई वर्गों से जुड़े हैं हमने अपवर्ग नहीं है हम कई वर्गों से जुड़े हैं ग्रामर वर्ग शूद्र वर्ग क्षत्री वर्ग पुरुष वर्ग स्त्री वर्ग संत वर्ग इस तरह ऐसी हमें क्या लगते है वर्ग लगते है और जहाँ वर्ग खत्म हो जाए उसे कहते अपवर्ग वदंती फलहाशा बंद है मृत्यु जहाँ पर नहीं पापा मारहित सो अपवर्ग का ह जब पांच शब्द जो बताए गए जो अपवर्ग है कितने पांच शब्द पहले जब भक्ति के द्वारा मोक्ष मिल जाता है तो उसके बाद पहला शब्द लगता है जीव का पतन नहीं होता यानी कि जीव का नाश नहीं होता इसलिए शब्द को बता दिया गया अपवर्ग, मतलब खारिज कर दिया गया दूसरा है जब मोक्ष प्राप्ति हो जाती है तो किसी किस्म की कोई फल आशा नहीं होती कोई ख्वाहिश नहीं होती इसलिए इस शब्द को भी कह दिया गया है अपसरा है मोक्ष प्राप्ति हो जाए जीव बंधन से क्या हो जाता है मुक्त हो जाता है इसलिए बंधन के व को भी अपवर्ग कह दिया गया इसका कोई वर्ग नहींता है, है भय ये भी अपवर्ग है मोक्ष प्राप्ति हो जाने पर जीव को किसी किस्म का कोई भय नहीं लगता इसलिए भय का भ इसको भी अपवर्ग कह दिया गया और अंतिम अक्षर है अपवर्ग वो है मोक्ष प्राप्ति हो जाने पर जीव की मृत्यु नहीं होती उसी मृत्यु के म को भी अपवर्ग कह दिया गया इसलिए चार शब्द बड़े अच्छा जीवन का परम लक्ष्य क्या है हम यहां बैंक बैलेंस करने के लिए हैं या संतान बच्चे पैदा करने के लिए हैं या माता पिता को संभालने के लिए हम करने क्या है इस संसार के अंदर तो बोले जीवन का परम लक्ष्य क्या है उसको सोचना चाहिए तो यहां पर कहते हैं फिर सूची जीवन ऐसी सत्य जिज्ञासा क्या करना चाहिए सत्य जिज्ञास हम क्या करने के लिए चाहिए सत्य जिज्ञासा ये है भाई आपने कोई पिछले जन्म में पाप किया और उस पाप का प्राथ करने के लिए आपको इस जेल में आना पड़ता तो क्यूँकी आप जिस संसार में बैठे हो इस संसार को दुखमय संसार कहा गया और बड़े से बड़े आदमी को यहाँ पर आना पड़ेगा इसलिए कहते हैं कि माँ के पेट को नरक की बताएगा जितना नरक में कष्ट नहीं होता उतना माँ के पेट में होता है इसका और उदाहरण श्री चेतन या चंद्रम करेंगे जब भगवान कह रहे हैं गीता में परित्र नाम साधु नाम विनाश आए नाम धर्म संस्थापना सम्भव आने युद्ध जब भगवान धर्म की स्थापना करने आ रहे हैं दुष्टों का विनाश करने आ रहे हैं तो ऐसे बड़े बड़े जो महापुरुष आ गए उनकी जागृति आनेगी तो इसके दो उदाहरण में बताए ये बड़े बड़े संत महापुरुष को आते करने के लिए उन्हें यहाँ पर आना सोना कितना अच्छा होता है लेकिन कभी कभी सोने को भी बफ की जरूरत चमक के लिए पड़ती है ये जो महापुरुष होते हैं इनको भी बफिंग की जरूरत पड़ती है इसलिए वो तो पर दूसरा उदाहरण ये दिया गया शिक्षक ने कि जब भगवान आते हैं तो भगवान के भक्त कहते हैं हम भी आएंगे आपके साथ हम भी आपको सहायता करेंगे भगवान को सहायता की जरूरत नहीं है लेकिन जब उनके बच्चे कहते हैं तो भगवान क्या होते हैं खुश होते हैं जिस पिता ने बच्चे को छोटा सा बड़ा कर लिया न और वही बच्चा बड़ा होकर कहता पापा हम तो नौकरी करेंगे आपका धारा बनेगा तो बाप हंसता है बुरे लोग सबसे मुश्किल है बच्चे को पालना बड़े को मुश्किल नहीं पालना लेकिन पिताजी क्यूँ हंसते हैं बोले देखो आज हमारे सामने हमारे कन्धे कन्धा मिलाकर ही खड़ा हो गया तो बाप खुश होते है और आसान करिए पिता अपने बच्चे को कोई चीज खिलाता है और वही बच्चा बोलता है पापा आप खाइए और चीज उन्हीं की पिताई भी दी गई लेकिन वही बच्चा जब अपने बाप को खिलाता है तो बाप बड़े खुश हे बड़े प्रसन्न होंगे उनके पिताजी क्यों होंगे अरे देखो देखो ये हमें पूछ रहा इसलिए विश्व ब्रह्मांड किसका है भगवान का सब चीजें पैदा करने वाले भगवान और उन्हीं की चीज जब हम उनको भेंट करते हैं तो वो क्या होता है मुस्कुराते हैं देखो मेरी चीज मुझे ही ये दे रहे हैं तो भगवान क्या होते हैं खुश होते हैं कहने का अर्थ कि सब को जिज्ञासा कर सबको जिज्ञासा ये हम क्यों आए हमेशन आए कि हमने पिछले जन्म में कोई पाप किया और उस पाप का पराचित करने के लिए हमें एक कुछ लोग एक्सीडेंट के हादसे में बच जाते हैं कुछ लोग हॉस्पिटल में बड़े खतरनाक उनके साथ कुछ हो जाता बीमारी रोग हो जाते हैं बच जाते हैं कभी उन्होंने तवज्जो दी है की उन्हें क्या करना है उन्हें भक्ति में लग जाना चाहिए क्यूँकी भगवान ने उसे एक मौका दे दिया अर्जुन ने पूछ लिया श्री कृष्ण साधना करते करते अगर जीवात्मा शांत हो जाए चला जाए भक्ति को अधूरी छोड़कर उसका क्या होता है भगवान कहते जिनाम सिमं के हे योग हो जाए मैं उसे मौका देता हूँ और जब मौका देता हूँ तो वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ा देता तो है इसी तरह हमें भगवान ने क्या दिया मौका दिया और हमें इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए तुरंत भगवान की भक्ति में लगकर हमें इस भक्ति को अरभ कर देना चाहिए इसी ऐसी हमारा क्या होगा कल्याण होगा इसलिए जीवन का परम लक्ष्य है तत्व जिज्ञासा तो तत्व जिज्ञासा का मतलब जिसने हमें पैदा किया हमें उसकी भक्ति करनी चाहिए और वही तत्व कितने हो गए बोले तीन जगह पर उसने अपने आप को काट वदंती त विदनम तत्वम यदि मध्य ब्रह्म की परमात्मा की भगवान की शक्ति वो एक था और उन्होंने अपने आप को तीन जगह पर बांट दिया ब्रह्म परमात्मा और भगवान कुछ लोगों ने कह दिया वो ब्रह्म है ब्रह्म किसे कहते हैं निर्गुण निर्विशेष और निराखा कौन तो कहता है ज्ञानी जानकार जो होते हैं ज्ञानी वो क्या कहते हैं वो निराकार उसका कोई तो ज्ञानी ने उसे क्या कह दिया ब्रह्म, फिर आए योगी योगी ने कहते ब्रह्म नहीं परमात्मा है परमात्मा किसे कहते हैं सग्र निराकार है पर दिखता नहीं है भी और नहीं जैसे कि बिजली के तार में तरह अब बिजली के तार में करण है आपको क्या पता बिजली के तार में करण दिक तो निरा न करण इसका हम लोग क्या निर्गुण पर तार में करण है तो क्या हो गया सगुण तो इसको कहते सगुण निरा कारण है प्रदिकता नहीं इसलिए योगी लोग कहते हैं वो आत्मा है भगवान कौन है शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान है प्रदित नहीं तो योगी ने कह दिया बोले है प्रदीपता नहीं पर ज्ञानी ने कहा वो है ही नहीं अब तीसरा आ गया भक्त भक्त ने उसे क्या कह दिया भगवान जहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति देखेंगे जहाँ चित्र देखेंगे बोले अरे मेरे श्री कृष्ण भगवान तो भक्त ने उसे क्या कह दिया भगवान ये वो एक उसने अपने आप को बांट दिया तीन जगह ब्रह्म परमात्मा और भगवान शेष गणेश शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश अब जाए निरंतर अब ताय अहि शो हरि अति आभ हरी छात्र शेष जी उनका ध्यान कर रहे हैं उनके ध्यान में नहीं है महेश महादेव उनका ध्यान कर रहे हैं पर महादेव के ध्यान में भी नहीं है गणेश श्री गणेश महाराज जी उनका ध्यान कर रहे हैं उनके ध्यान में सुरेश इंद्र आदि देवता इन सबने उनका ध्यान कर लिया पर किसी के ध्यान में भगवान नहीं आया उनकी इच्छा हुई किसकी इच्छा हुई भगवान की अपनी इच्छा हुई चलो वृंदावन में चले अपनी इच्छा से भगवान ने वृंदावन में अवसार लिया और वहाँ गोपिया के लिए कन्ह तो दौड़े दौड़े बोले ठुमका लगा तो भगवान बोले क्यूँ गोपियों ने कहा छाज सुन का लगा तो उनकी छाज के लिए थुमक थुमक कर कर कर क्या रहे नाच तो बड़े बड़े योगी ने तपस्या करी एक ढांसी न दिखाई और यहाँ अपनी, तो तो तो अपनी इच्छा से छह छेदले श्री कृष्ण बनकर आ गए और वही इशारे पर नाच रहे तेरे तो सबकी पहुंच से दूर थे किसी की पहुँच में नहीं खूब ध्यान कर दिया अपनी इच्छा हुई है तो भगवान कब मिलेंगे कहा मिलेंगे इसे कोई धन्यवाद विश्वामित्र जी भगवान को पाने के लिए कहाँ गए थे जंगल में गए थे। पर जंगल में विश्वामित्र जी को राम नहीं मिले जंगल काट के घर में आए यज्ञ कर रहे थे यज्ञ पूरा नहीं हुआ तब राम जी को लेने के लिए गए तो घर में राम मिले जिस राम को जंगल में ढूंढने गया वहाँ नहीं मिला कहा मिला घर में आए तो मिला और जी तो कहीं जंगल में नहीं गए थे दशरथ जी तो घर में ही बैठे थे इसलिए दशरथ जी को घर बैठे बिता राम मिलेगा तो राम किसे कब मिलेंगे ये कोई नहीं जान सकता इसलिए वो ही राम ने अपने आप को तीन जगह पर बात किया जो लोग कह रहे हैं वो निराकार है वो उनकी सोच है उनको भगवान वैसे ही नजर आएंगे जांच की रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त जी निराकार जो कहते हैं भगवान को उनको भगवान निराकार ही नजर आ रहे हैं उनको दूसरा आकार नजर नहीं आएगा क्योंकि उसने अपने आप को फोकस ही कहा कर रखा है निराकार तो आप उसे कन्वे नहीं कर सकते उसे निराकार ही भ्रम अच्छे लग योगी ने कह दिया वो है पर दिखते नहीं है। परमात्मा है तो योगी को वही आनंद आ है लेकिन भक्त को मूर्ति पूजा में आनंद आता है वो बोलते यही सब कुछ है तो सबकी अपनी एक सोच है तो इस तरह से अब जैसे कि गुलाब जामुन हो गया चमसन हो गया बर्फी हो गई बाजूशाह आदि जो कुछ भी मिठाइया खाते हो कितनी वरायटी है लेकिन बनती किससे चीनी जितनी भी मिठाइयां खा लो अच्छी अच्छी वरायटी की बनेगी किसमें चीनी और इन सब में अगर चीनी ना हो तो सब मिठाइया क्या है फेल है इसलिए कोई निराकार बोले कोई साकार बोले कोई बोले है नहीं पर है तो सब परमात्मा ही जिसे जिसमें आनंद आ रहा है उसी में मस्त करेंगे उसी में ले रहे आनंद इस तरह उन्होंने अपने आप को तीन जगह पर बात किया श्रीमत भगवद गीता के बारहवें अध्याय के पांचवे श्लोक में भगवान अपने ब्रह्म रूप के विषय में बताते हैं भगवान कहते हैं अर्जुन ने पूछ लिया जो लोग आपके निराकार रूप का ध्यान करते हैं उनका क्या होता है भगवान बताते हैं अर्जुन जिन लोगों का मन परमेश्वर के निराकार स्वरूप की वृत्ति असत्य है लगा हुआ है उनके लिए प्रगति पाना बहुत मुश्किल है जो लोग का भजन करते हैं, उनके लिए आगे जाना बहुत मुश्किल है भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं यहाँ पर इसलिए संत तुलसीदास जी से पूछ लिया हमें नीलाकार का का भजन करना है तो उसका कोई स्वरूप होता है कैसे भजन करें? संत कुदास जी कहते है कहत कठिन समझत कठिन अगर नीलाकार को कहना मुश्किल समझना मुश्किल तो कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक उसकी क्या साधना करेंगे हम इसको कहना मुश्किल है इसको समझना मुश्किल है तो उसकी कोई साधना कर सकता है तुरंत मना कर दिया बोले नहीं कर सकता तो वो कौन है ब्रह्म जिसके विषय में भगवदगीता भगवान जी कह रहे हैं ब्रह्मोपनिषद ये उपनिषद की शाखा है इस उपनिषद के पहले मंत्र में लिखा है वे भ्रम प्रकाशमान है क्या है वो रोशनी है भ्रम क्या है एक रोशनी है रोशनी में तो हम परेशान हो जाएंगे ब्रह्म ज्योति के विषय में बताया गया है अभी आपके घर में बत्ती जल रही है और आप बाहर की बत्तियां बंद कर दो इस बत्ती की रोशनी कहीं जाएगी इस तरह जो भगवान का जो धाम है जिसके विषय में भगवत गीता के आठवें अध्याय में भगवान कहते हैं मेरे धाम में न सूर्य है न चंद्रमा है न अग्नि है और ना कोई बिजली है वो धाम किससे प्रकाशित होता है वो मुझसे ही प्रकाशित होता है मुझसे ही रोशन होता है वो है मेरा परम धाम तो जो भगवान के वेंकुट धाम में जो भगवान के शरीर से रोशनी निकलती है तो वो वेंकुट धाम से रोशनी नीचे आती है कहाँ आती है ब्रह्म ज्योति और जहाँ निराकार का भजन करने वाले जाते हैं निराकार का भजन करने वाले भी अमर ज्योति में जाते हैं लेकिन वहाँ पर रोशनी है वो रोशनी देख देख परेशान हो जाते हैं फिर भगवान से प्रार्थना करते हमें नीचे जाना है तो वो ब्रह्म ज्योति से पुण्य नीचे आते हैं साकार ब्रह्म का भजन करते फिर वेंकुट में उनको जाना पड़ता है ब्रह्म ज्योति भी नाश्वन नहीं है लेकिन ब्रह्म ज्योति में रोशनी देख क्या हो जाएंगे वो परेशान हो जाएंगे ब्रह्मच्योति के विषय में यहां पर बताया गया है वो प्रकाशमान है फिर बताया गया परमात्मा लिखा है परमात्मा चेतना के रूप में हृदय में निवास करते हैं इसी उपनिषद के दूसरे मंत्र में लिखा है परमात्मा कौन है जो चेतना के रूप में हमारे शरीर में क्या करते हैं जागृति कर्ण देते हैं अरे जिसके बारे में भगवद गीता के दसवें अध्याय में श्लोक में भगवान कहते हैं आम आत्मा गुला के सर्वभूता स्थित अर्जुन सब जीवों के अंदर में आत्मा के रूप में मौजूद हूँ और आत्मा के रूप में भगवान क्या देते हमारे शरीर में कर्ण देते हैं उसे कहते परमात्मा है पर दिखता नहीं फिर भगवान और भगवान कौन है इसके विषय में भगवत गीता के बारहवें छह के श्लोक नंबर दो में भगवान बताते हैं अर्जुन को अपने साकार स्वरूप के विषय में भगवान ने कहा अर्जुन जो लोगों का मन मेरे साकार रूप में लगा रहता है और जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने गए इसलिए जो लोग साकार ब्रह्म की पूजा करते हैं यानी कि मूर्ति पूजा करते हैं उनको उत्तम